पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्णम दश्यते पूर्णश भगवद गीता द्वादश अध्याय सत्रहवें श्लोक तक कुछ उपचार हो गया है जिसमें तेरहवें श्लोक से लेकर के आगे आने बीसवें श्लोक तक जो आठ श्लोक है उस स्थिति प्राप्त संत की चर्चा में है उसकी क्या स्थिति होती है अमानित्व अदमित्व अहिंसा छात्र उसकी स्थिति है उसमें पहुंचने के लिए साधकों को कोशिश जिज्ञासु को कोशिश करना चाहिए कोई जिज्ञासु अवस्था में ही है अपरोक्ष ज्ञान अवस्था में है वो शरीर पात में जीवन मुक्ति अवस्था में है उसकी स्थिति ऐसी होती है किंतु तो जिज्ञासुओं को वहाँ जाने के लिए कोई प्रयत्न करना चाहिए।, चाहिए साधन होते हैं इनके लिए ये सब अमान को अपनाना चाहिए जिज्ञासुओं को अमानत्म अयंभित्व जो कहा था अभी ये अष्टादश अध्याय के लिए बोलते हैं अध्यक्षता इत्यादि ना द्वेषा आदि विशेष अभाव होता है अद्वेष्टा आदि के साथ क्या कहा था द्वेष आदि जो विशेष है इसका अभाव कहा था अब अब क्या कहना चाहते हैं तो कहा संप्रति सर्वत्र उचित है अब अठारहवें श्लोक में ये बोलोगे सभी में चाहे द्वेष्य हो चाहे मित्र हो जो भी हो सब में समान हो चित्त में विकृतता न हो हर्ष विषाद उत्पन्न न हो विकृत होना मान हर्ष विषाद ना, एक समान न रह चित्त का ऐसा न हो ये बताना जाते हैं ये कहते समित्रे चथा मानपमान हो शीतोष्ण सुख दुखेशु सम विवर्जित सम शत्रु च मित्रे चथा मानपमान शीतोष्ण सुख दुखेशु संग विवर्जित शत्रु मित्र चम शत्रु में और मित्र में दोनों में समानता हो मन में कोई विकार न हो मन हर सब विशाल से रहित हो मित्र मिलने पर हर्षित हर्षित एक वृत्ति बनती हर्ष वृत्ति बनती है अंतकर्ण में सामान्य जन होगा और शत्रु मिलने पर द्वेष वृत्ति आ जाती है अंतकरण में ये दोनों का अभाव हो सम शत्रु शत्रु से मित्र से सम चित्त में समानता हो वृत्ति में फर्क ना आए या तो शत्रु के समान मित्र में व्यवहार करता हो या मित्र के समान शत्रु में व्यवहार करता भी होगा समान होना पर उदासीन वृत्ति से रहेगा तभी बन पाएगा तथा मान अपमान अपने शरीर को लेकर के मान और अपमान को लेकर समान होना चाहिए समान समान हो निंदा करते शरीर की उसमें समता लेके बैठे अथवा तो पूजा करते हों वहां पर हर्ष और वेश वृत्ति आ जाती है समान आज वो ना हो तथा उसी पर तथा बने समान मानापमान व्यवस्था महा मान अपमान देह की है जो कुछ भी करना है पूजा आदि होने शरीर का है अपना नहीं है समान होते रहे साधन अवस्था में ऐसे गुण का अर्जन करना चाहिए शीतोष्ण सुख सुष्ठ वहां वहां भी समान हो अवश्यम भावी है शीत और उष्ण सुख दुख अवश्य भावी है इसमें समान बुद्धि वाला मानी वृत्ति में कोई विकृतता ना आए सम विवर्जित अगर आगे सम विवर्जित किसी के साथ भी संबंध का अभाव हो ऐसा होना चाहिए साधक को संग न हो कहीं तो संगोही सर्वथा त्याज्य ऐसा है हर प्रकार से संग त्यागना चाहिए संग बुरा है यदि त्याग तुम न सकते यदि तुम्हारे द्वारा त्यागा नहीं जा सकता है त्यागना चाहिए संग को एकाकी विचरित विद्वान कुमारिया कंकड़ा श्रीपदभागो तो ऐसे कहा है जैसे किसी कन्या के हाथ में एक एक कण रहेगा बजेंगे ना वो दो चार दो चार होंगे तो सन छन छजेंगे दो चार होंगे झगड़ा शुरू हो जाता है माता एक चूड़ी पहनती है ना जब एक एक रहेगा दोनों में चूड़ी बजने वाले नहीं है झगड़ा समाप्त है वह और ज्यादा पहना होगा तो खन खन खन आवाज आता है इस प्रकार यहाँ ज्यादा लोग होने से ऐसा होता है इसलिए संगता कहा हुआ है संग रहो अकेला हो साधक को अकेला रहना चाहिए यही कहा हुआ है ठीक में कहा सर्वत्र शब्द क्यों दिया गया है? सर्वत्र बने सर्वत्र से संगमित आया है कहीं भी संगन हो सर्वत्र शब्द कहीं भी न हो संग तो उसका अर्थ क्या होता है कहा चेतने स्त्री आदव अचेतने से चंदनादेव कहते हैं उसमें आसक्ति होती है जैसे चेतन है पुरुष के लिए स्त्री में आ सकती होती है स्त्री के लिए पुरुष में आ सकती है वो संगा हो जाता है इस प्रकार अचेतन में चंदन आदि में सकती है दुर्गंध में आ सकती नहीं है वैसे तो समान होना चाहिए संग रहित होना चाहिए आसक्ति रहित होना चाहिए भाष्य का तुल्य निंदा समुच् मित्र था मानव कहा है शत्रु और मित्र दोनों में समान विकृतता नाय चित्त में एक समान वृत्ति हो उन्हें सब विचार से रहित हो तथा माना पमान में पूजा परिभव ये शरीर के सम्मान हो अथवा तिरस्कार हो दोनों में एक समान वृद्धि हो कर सके पैसा तक होगा शीतोष्ण सुख दुखे सुसमान शीत उष्णता यह समान, समान बुद्धि हो और सुख दुख में भी समान बुद्धि हो माए ये कैसे समान बुद्धि कर सकता है यह धर्म जहाँ का है वही रखेगा तो समान होगा अपने में नहीं लाएगा जब शीतोष्ण जो होना है थूल सरी का योगिंद्र तो का धर्म होते हैं सीता उष्ण उसको पता लग मेरा नहीं है और सुख दुख मन के धर्म होते हैं मेरा नहीं है ऐसे बुद्धि बनाएगा तब भी समान हो पाएगा अपने में डालता है जब मेरे हैं तो दुखी होता है या होगा दुखी होगा मान जहां के जो धर्म है उसको वही रखे अपने तक नलाए समानता यही है सर्वत्र तो संघ परिचित का किसी भी पदार्थ में आसक्ति रही तो संघ हो तो संघ आने पर क्या होता है ध्याय तो विषय अनुपुंसंग से सुपजाद्युप बोल के आए आसक्ति शुरू हो जाती है विषय का चिंतन मात्र आने से उसमें आसक्ति इष्ट पदार्थ हो एक को प्राप्ति की आसक्ति एक को दूरी करने की आसक्ति सत्रुप में भी आ सकती है दूर करने के लिए तो में आ सकती है ये प्राप्ति के लिए और तो में, माने क्या है परिहार के लिए आ सकती है किस तरह इसका होता है कंस को भी साहब कृष्णमय दिखता था गोपी भी, भी कृष्णमय दिखता था जब से आकाशवाणी सुने रहा कंसा ने तब से कृष्णमय जगत था कंस के लिए सारा जगत कृष्णमय दिखता था द्वेश रूप में था उसका और वो भी को प्रेम रूप में था आशक्ति ये दोनों नहीं होना चाहिए कहा श्लोक है तुल्य निंदास्तु तिर्मौनी संतुष्टो ये कैनचित अनकेता रमतीर्भक्ति मे प्रियो नरह नर तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्ट अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान निंदा चतुति च निंदास्तुति तुल्य निंदास्तुतिर यश्य जिस व्यक्ति का बहुबरी समाज करना पहले द्वंद्व कर देना तुल्य निंदा स्तुति में उसके बाद तुल्य पद के साथ में बहुबरी कर समान है तुल्य माने समान समान है निंदा स्तुति जिसकी साधक को ऐसा होना चाहिए निंदा करते हैं तो दो बातें देखनी आए एक निंदा किसकी कर रहा है? आत्मा की कर रहा है अथवा तो शरीर का कर, कर रहा है? या दो ही तत्व तो है जो व्यक्ति निंदा कर रहा है यहाँ या दो वस्तु है एक आत्मा है एक जड़ पदार्थ तो शरीर है किसकी निंदा करते हैं आत्मानम यदि निंदंती और निंदक जो होते हैं यदि आत्मा की निंदा कर रहे हों निंदंती स्वयं में बही अपने आपकी निंदा कर रहे हो तो आत्मा तो एक ही है निंदक की निंदक की आत्मा निंदा की आत्मा भिन्न तो है ही नहीं आत्मा यदि निंदंती निंदंति स्वयं में बही यदि आत्मा की निंदा करते हों तो अपनी ही निंदा कर रहे हो तो हमें क्या लेना उसका शरीरम यदि निंदाती यदि शरीर को लेकर निंदा करते हों तो सहा जनाव वो जन मेरे लिए सहयोगी है हम भी तो सुबह से शाम तक इसको हड्डी मांस का पुतला है हम कर निंदा करते ही है ऐसा होना चाहिए साहस नहीं जनाब शरीर की निंदा करते हमारे लिए सहयोगी है वो तो तुल्य निंदास्तुति का निंदास्तुति में समान हो और मौनी वाणी को संभम करके बैठा हुआ हो मौन मौनी मौन धर्म धारण करने को मौनी बोलते हैं लगा हुआ है। के है, संतुष्ट हो ये नह जो कुछ पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार मिला है उसमें संतुष्ट हो ये नह नित जैसा जै मिला उसे संतुष्ट हो प्रारब्ध प्रारंभिक अनिकेत मकान रहित हो निकेत माने मकान होता है रहने का स्थान वो रही तो आज यहाँ कल वहां कहीं जीवन यात्रा चला रहा हो नियत नहीं है रहने का स्थान जिसका यही मेरी है मेरे है ऐसा नहीं हो न ना बीते निकेतो ऐसे ऐसा अनिकेता जिसका निकेत नहीं है रहने का एक निश्चित स्थान नहीं है साधन क्यों बहता पानी निर्बला बदे गंदा होम तिम तिम, तिम साधु रमता भला दाग लागे कोई ऐसा कहा है बहता पानी निर्बल होता है और वो इकट्ठित हो गया तो गंदा हो जाता है बहता पानी निर्मला बदे गंदा होए यदि तो बंधन में डालते हैं उस पानी को तो गंदा हो जाता है सड़ जाता है इसे देखा है तिफी साधु रमता भला घूमता हुआ साधु भला है क्यों दाग न लागे कोई उसके जीवन में दाग नहीं लगेगा एक जगह बैठेगा तो कुछ न कलंका लगेगा उसको मकान संबंधी दुकान संबंधी कोई ना कोई व्यवहार आएगा व्यवहार आने कलंका लग गया कहा है संतुष्ट है अनिकेत न विद्य तो निकेतो ऐसे अनिकेता थिर मतीर और अपने जो आत्मभाव में जाने के लिए स्थिर बुद्धि वाला निश्चय बुद्धि वाला हो हम मेरा कर्तव्य यही है यही जाना है मैंने अपने स्वरूप की प्राप्ति में अथवा अद्वैत भाव से तो भाव भगवान की प्राप्ति में अद्वैत भाव से कर रहा हो मैंने अपने स्वरूप की प्राप्ति में यहाँ अद्वैत भाव वाले की चर्चा है यहां भी चल रही है भक्तिमान ऐसे जो भक्तिमान होगा ऐसे भक्ति वाला जो होगा नहीं प्रिय प्रियो, प्रियो नरका, वो नर और भक्त मेरा प्रिय है ये कहा भगवान ने भाषण कहा निंदा च स्तुति से निंदा स्तुति तो ज्वंत समाज कर देना पहले निंदा और स्तुति में ते तुल्य ऐसे वो समान है जिसका निंदा में और स्तुति में समानता जिसकी हो क्षमता न हो सर तो ये कहा मौनी माने मौन मान मौन धारण करके बैठा हो क्यों मौन ना कलहो नास्ती आया है एक दवाई है मौन क्या झगड़े का दवाई है झगड़े नहीं होती किसी के साथ झगड़ा नहीं होता मौन ना कलहो नास्ती ये तो प्रत्यक्ष दवाई है ये गाली तो गलूच किसी को कर नहीं सकता तो बचेगा ना वो मौन कल हो रास्ती ऐसा है मौनवान कहा मौन हो मौन वाला हो मैंने समय तो बाप ये मौनवान का था जिसने वाणी को संयम किया हो बिल्कुल न बोलने से काम भी नहीं चलेगा व्यवहार है तो वाणी समय पर हो संयमित बाणी हो ये कहा है संतुष्ट हो तो ये ने के ने ना कहते थे शरीर तिथि मात्र है शरीर की तिथि मात्र के लिए जो साधन अपनाना होगा व्यवहार में जो कुछ मिले उसमें संतुष्ट है शरीर की तिथि मात्र साधन में भी संतुष्ट है जो मिले उसे संतुष्ट है शरीर की स्थिति भोजन वस्त्र आदि की आवश्यकता होगी उतने मात्र के लिए भी जो मिले उसमें संतुष्ट है कैसा वस्त्र हो या नहीं कि रेशमी वस्त्र चाहिए मुझे ऐसा नहीं कैसा भोजन है मुझे भंडारा ही चाहिए ऐसा भी नहीं जो मिले जैसा मुझे प्राधिक संतुष्ट होने वाले हो ऐसे वक्त मेरा प्रिय होता है ऐसे ज्ञानी वक्त ये कहा हुआ है तथा जो उत्तम कहते कहा भी है क्या कहा है स्मृति में महाभारत कहा कहांदोन कनाचिद आशित यचन सा ये स्या तम देवा ब्राह्मण विधु ऐसा महाभारत प्रशांति पर्व आया है आचरण जैसे कैसे मिले उसी से ढका हुआ है शरीर को यही चाहिए हमें वस्त्र ऐसा नहीं कोई भी हो जैसा मिले वैसे शरीर ढग रहा है लोकलज्जा के लिए लोकलज्जा निवारण है अथवा शीतोष निवारण है जो भी हो ये न के आछन्ना जिसके जिस किसी के द्वारा ढका हुआ, हुआ हो शरीर ऐसे व्यक्ति हो ये न आशिता जिस किसी के द्वारा खिलाया गया हो जो कुछ प्रारंभ के अनुसार जो आया वही खाया उसने कहना असभाजन धातु है जिस करके निष्ठा किया हुआ है, जिस किसी के द्वारा खिलाया गया हो यात्रा को चरसाईचा रहने के लिए मारे तीन रोटी कपड़ा मकान तीन तो चाहिए ना सबके लिए साधन यही चाहिए तो कपड़े के लिए हो गया ये निया जिस किसी के द्वारा ढक ढक जाता हो माने अच्छे वस्त्र नहीं ढूंढना कैसा मिले जो मिले कुछ नहीं तो गलियों में फेंका हुआ चितड़ा होता है उसको नदी में ले जाके धोए पहने, शरीर ढक रही तो है तो वो सुखी होता है वो एक ना कि आसन कपड़े की व्यवस्था हो जाती है जिस किसी भी ढगा जा सकता है यह न कि आश्रित जैसे प्रारंभिक द्वारा आया वैसे भोजन किया उसने भोजन मिल गया कभी घी घाना कभी मुठ्ठी भर चना कभी वो भी मना शादी जीवन ऐसा बोलते हैं कभी तो मालपूढ़े आदि खीर मालपूढ़े चल रहे घी घाना खूब घी घी है कभी कभी मुठ्ठी भर चना वो भी होगा हो सकता उस दिन का प्रार्भ ऐसा होगा एक बुठी चना में भी विवाह करना होगा यादव हो और कभी वो भी मना कभी एक बुठी चना भी न मिले ऐसे दिन आ सकते हैं किन्तु तो संतुष्ट हो यह नहने चाहते जैसे प्रार्भ का आधार हो वही संतुष्ट यन शाही तक शाही चकहा यन शाही से जहाँ कहीं भी सो जाता हो यह नहीं कि हमको अच्छा बिस्तर चाहिए अच्छा मकान चाहिए ऐसा ना हो रोटी कपड़ा मकान को व्यवस्था इस तरह से हो जाती है तम देवा ब्राह्मण बुध उसको देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्म मानते हैं उसको ब्रह्म जान ब्रह्म को जानता इसलिए ब्राह्मण देवता लोग उसको ब्राह्मण कहते हैं मारे ब्रह्म ब्रह्मविद्ता मानते हैं जानते कहा अच्छा चिंचकर करके और भी बात कहते हैं अनिकेत पर आश्रय होता है रहने का स्थान तो निकेत बोलते हैं निवास वही निकतव निवास स्थान जो होता है ना निकेत यही होता है नियतो नवित्यते ऐसे निकेत नियतों नबित्यते नियत नहीं है मगर रहने का व्यवस्था हमेशा यही है करके नियत नहीं है उसको कहते हैं अनिकेत तो कहा क्योंकि स्मृति में कहा कहते हैं साधकों के लिए क्या करना चाहिए नागार इत्यादि स्मृति अंतराध कहते हैं अन्य स्मृति है ठीक है पूरी स्मृति देंगे ऐसे न कुड्याम नोद के समो न चैली न नागारे नासने नाने ऐसे वही मोक्षा सा। मोक्ष व्यक्ता उसी उसी को पाना जाता है मोक्ष व्यक्ता मोक्ष को जानने वाला वही होता है करके स्मृति टीका में पूरा तो भाष्य में तो थोड़ा सा दे दे क्योंकि भाष्यकार तो ऐसे स्तृति स्मृति पुराणानम आलम ऐसा उनको ख्याल है सभी जानते हैं करके संख्य में बोलते छोड़ देते हैं उसके परिष्कार टीकाकार को हमारी बुद्धि के अनुसार टीकाकार हमारे लिए सहयोग करते हैं स्थिति ऐसी नागारे इत्यादि से वृत्तरात करके छोड़ दिया अन्य स्मृति है एक तो यह है महाभारत है दादा के जीवन कैसा होना है दूसरी स्मृति भी है अन्य स्मृति भीत कहा, कहा। करके छोड़ है तो दिया बोल दिया थीरमती आया अन्यता स्थिर मती थी धीरमती थीर, थीर बुद्धि है चंचल वृत्ति नहीं है धीर है अपने लक्ष्य में स्थिर है लक्ष्य में आत्मभाव है उसमें स्थिर परमार्थ वस्तु परमार्थ वस्तु को विषय करने वाली बुद्धि परमार्थ वस्तु आत्म वस्तु उसको विषय करने वाली बुद्धि को धीरवती कहा हुआ है ऐसे सर थीरवती ऐसे जो भक्तिमान होगा भक्त होगा भक्तिमान भक्त भक्तिमान में मेरा प्रिय है वो जो मनुष्य है वो मेरा प्रिय है भगवान का ठीक कहा बाघमयत्वादि विशेषण अभी ज्ञान विष्णस से अस्थित इत्यादि तुल्य निंदा स्तुति मौनी में निंदा स्तुति के अर्थ कर मौनी हुआ है तो बाघमय होना चाहिए ये कहना चाहते हैं बाग यमत्वादि बाणी को सम्यम करना चाहिए प्रियम ब्रुयात सत्यम बुरयात प्रियम बुरुयाद न ब्रियात प्रिय प्रिय चा प्रियम सत्य सत्य अप्रियम प्रियम च नानतम बुद्धि विद्या ऐसा धर्म सनातन ऐसा आया है सत्यम ब्रुयात सत्य बोलना चाहिए सत्य होने मात्र से भी प्रिय भी होना चाहिए उस वाणी में कठु करके नहीं बोलना चाहिए जिस चूख जाए जिसमें उसी शब्द को मीठा करके बोला जा सकता है उसी को करके बोला जा सकता है सत्यम ब्रुआयात प्रियम प्रयात नियतम ऐसा है प्रिय होने पर भी जो अंध्रित नहीं बोलना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए प्रियम चम माने प्रिय होने पर भी झूठ नहीं बोले यही है न ब्रियात सत्यम और प्रियम सत्य होने पर भी अप्रिय ना बोले पहला ऐसा है प्रियम ब्रुियात सत्य दोनों मिलाकर बोलना चाहिए प्रिय भी हो सत्य भी हो और नियात सत्यम अप्रियम ऐसा सत्य न बोले जो दूसरे को अप्रिय लगता हो कटु लग जाता हो भी ऐसा भी ना बोले अप्रियम प्रियमचना एकदम प्रियात प्रिय लगता हो किंतु तो झूठ हो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए ऐसा धर्म सनातन सनातन धर्म के परिभाषा है तो बाणी को संयम करना चाहिए बाणी ऐसी चीज है हाँ दूसरे धर्म के एक ही द्रौपदी की बाणी ने क्या क्या करा दिया है अंधे का अंधा होता है ये तो कहा था कहाँ तक पहुंचा दियायूरा न भूषयन पुरषम हारा न चंद्रोज्वल न स्ना नलेपनम न कुसुमं नालंकृता मूर्धज बाण्लेका सबल करोति पुरुष या संस्कृता धारियते क्षीयते खलु सततम् सतत बागूषण भूषणमजा भर्त ने कहा है केयू रानी आप मुकुट पहनेंगे अमुक करेंगे जैसे राजा लोग होते हैं उससे पुरुष को स्वाभिमान हो नहीं होगा स्वभाव को प्राप्त नहीं होगा केयू राणी नभूष्ट हारान चंद्रोज्ज्वला हार पहना हुआ है चंद्रमा के समान उज्जवल ऐसा हार पहना हुआ है आजकल गले में डालते हैं ना सोने का जंजीर पहना हुआ है इससे भी पुरुष ऐसा नहीं होगा शोभित स्वायिमान नहीं होता शोभित नहीं होता न स्नानम स्नान करने से भी स्वाभामान नहीं होगा न बिलयपनम चंदन लगाया शरीर में उससे भी नहीं होगा स्वाभायिमान नहीं होगा फिर स्नानम न स्नानम न बिलयपनम न पुष्पम फुल शरीर में फूल लगा हुआ पुष्प आदि लगा गुच्छा लगा हुआ उससे भी नहीं होगा न अलंकृता बोर्धजा केस को संभारा हुआ है सुंदर ढंग से उससे भी स्वाभामान नहीं होगा स्वायमान किसे हो का समलंक करो ती पुरुषम एक बाणी ऐसी बाणी है सम्यक प्रकार से अलंकृत करती है इसको मनुष्य को या संस्कृत आधारित तौल तौल के बोली हुई बाणी हो सत्य हो प्रिय हो ऐसी प्राणी बाण्य का समलन करो पुरुषम या संस्कृत आधारित है संस्कार करके बोली गई क्या प्राणी हो संस्कार करके माने मन में सोचना बाणी में लाना मन और बाी में एकता होनी चाहिए सही बोल पाएगा नहीं तो बाद में बोलने के बाद गलत गलती बोलता सौरी बोलता बाद में क्षमाता है कब होता है मन अलग है बाणी अलग स्थिति में ऐसा हो जाता है यदि एक हो तो ऐसा नहीं करता ठीक कहा हुआ है अनिकता आदि हो गया ठीक में बाग्यमत्व आदि विशेष होंगे ज्ञान निष्ठा तो केवल तुल्य स्तुति मात्र नहीं मौनी भी है बाणी को संयम करना एक स्तुति होती ज्ञान के बाद क्यों जीवन मुक्ति अवस्था में बैठा हुआ है वो ज्ञान में बैठे हुए व्यक्ति की स्थिति होती है कहा और हमारे लिए वो उपदेश है साधन है ये हमारे देशों के लिए ज्ञान देना है इसको किंच इत्यादि कहा था इसको अच्छा आगे कहते हैं निंदा दोष संकीर्तन कहते हैं तुल्य निंदा सुतुति मौनी में यही है निंदा मानी के दोष का कथन करना सामने वाले को के गुणों में दोष करके बोलना बिगाड़ के बोलना दोष का कथन करना अपना दोष का कथन कर दो गुण है दूसरे का दोष का कथन करता है आ, ए, इसकी जीव की है इसकी चाला की है दूसरे के दोष का संकीर्तन करना हमारे कथन करना तो तृति मैंने करना, दूसरे व्यक्ति का गुण का गन करना स्तुति गृहस्थिति मात्र फलेना अन्नादिना ज्ञानी न संतुष्ट देह की मात्र जो फल होगा उसके द्वारा मारे देहस्थिति मात्र फल के द्वारा या अन्नादि हो फल हो अन्न हो जैसा मिलता हो उतने मात्र से ज्ञानी में संतुष्ट होने में स्मृति का प्रमाण है जो कुछ मिले उसी से संतुष्ट होता है चाहे फल मिले अन्न मिले शरीर स्थिति सर की रक्षा संबंधी तो प्रमाण मृत्यु का तथा इत्यादि कहा तथा जो उत्तम कहा प्रमाण क्या है महाभारत है ये न के केनजित आ छंड हो ये नशिता ये आयुष्यात्तम देवा ब्राह्मण दुर्य कहा था जिस किसी के द्वारा भी ढक जाए मानी तीन ही चीज की आवश्यकता सबकी है रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं तीन आश्रय की आवश्यकता है और रोटी की आवश्यकता है शरीर ढकने की आवश्यकता है वस्त्र की आवश्यकता किसी से भी ढक सकता है शरीर को ये वही चाहिए कि आ सकती फिर कहाँ पहुँचाएगी आगे जा वो न ये न के आचरणा जिस किसी के द्वारा ढका हुआ हो शरीर तो ढकना है ये न के जित जिसके द्वारा भी प्रारंभिक आधार पर जो सामने आया उसके द्वारा उपयोग करके बैठा हुआ है चाहे फल मिले चाहे जल मिले जो भी मिले यात्रा कोई तरह से आए जहाँ कहीं भी सो जाता हो चौबीस घंटे में निद्रा एक बार अवश्य आएगी कहीं भी हो सड़क में भी आ जाएगी पड़ी निद्रा आ जाती है ऐसी तम तो देवा ब्राह्मण भी जो कहा थाने कहा नियतवास राहित्य में भी ज्ञान वो तो विशेषण होते हैं अनिकेत साया है अनिकेत नियत नियतवास नहीं है जिसकी एक नियत नहीं नियमित वास नहीं यही रहना है ऐसा नहीं है जहां कभी प्रारंभिक तो घूमता हुआ जहां मिले वही वही रहता है किंच इत्यादि कहा किंचा अनिकेत इत्यादि कहा अनिकेता आदर निवास हो नियतो न विद्य तो ऐसे ऐसा होना चाहिए साधक जीवन में न कुड्याम नोद के संगो न ना चाहिए नागारे ना नाशने नान्य वही मोक्षवित पुषा यह अन्य स्मृति है महाभारत तो एक स्मृति थी भाषिकार ने अन्य स्मृति में केवल नागारे करके भाषिकार ने उद्धरण मात्र दिया उसको पूरा करते टीकाकार न आसक्ति कुड़ी मारे की मकान होता ना रहने का कुटिया बोलते हैं जिसको कुड़ी दाहे धातु है उसी से कुड़ी कुड़ी बनता है जलन कराने वाला है मन को जलन देने वाला है मकान बनाना है। उसको रक्षा के लिए कितने जलन है कितने परेशान होता है वो कुड़ी दातु उसे बनता है धातु तो धातु को समझता हो तो मकान नहीं बनाएगा अपने <laughs> कुड़ी धातु दाह करने जलाने अर्थ में है। जलता है मन जला हुआ होता है कैसे रक्षा करूं क्या करूं न कुड्याम मान जो कुटी कुटी में आसक्ति रही तो हो नो जल में भी न हो दिवाल में मकान ही तो हुआ और क्या हो दीवालों में मकान हो गया कुटी नो धके जल में भी आसक्ति न हो जिसकी न संग कहा हुआ है न कुट्याम संघ नोधके संग संग नहीं न चल वस्त्र में भी आसक्ति न हो यही चाहिए करके आसक्ति ऐसा न हो न त्रिपुष्कर कमंडल जल पीने के लिए साधन तो रखना चाहिए त्रिपुष्कर माने कमंडल उसमें भी आसक्ति ना हो अरे हाथ है अंजलि से जल पी सकता है तो उसे कमंडल को रखे क्यों परेशान हो कोई चोरी कर दे डर बनेगा बन बेगा <laughs> हाथ है अंजलि से जल पी सकता है सत्यांश तो असहि बाहो शोषित देश परम सत्यंजल हो किम पुरुधान्य दिग बल का दिल बल का दिग दिग्ग बल का ला दो सत्यम तो सुखदेवी ने कहा भागवत में कहा सत्यांशत क्यों कशि को प्रयास है जब पृथ्वी पड़ी हुई लंबी चौड़ी पृथ्वी है बिस्तर की क्या आवश्यकता है जब निंद्राए जहाँ आए लुढ़ क्या हुआ सत्यांशत क्यों कशि को प्रयास है बाह सो उपवरण उपवरण को तकिया हाथ है तो तकिया की क्या है सुख रखो यहाँ रखो सो जाओ पृथ्वी में सो हाथ रख करके सत्यंजलो सत्यंजलो किम प्रधान्य पात्र यदि आपके पास में अंजलि भगवान ने स्वतः दिया है नाना प्रकार के पात्र रखे क्या औस इसमें माँ खाओ दिग्बल कला दो औदि किम तो ही दिशा हो अथवा बलकल पेड़ के छाल खाल हो वो होते हुए फिर ये दुनिया दुगुल दुनिया भर के कपड़ों से क्या लेना है उसी से शरीर ढक सकते हो या तो इतना ही मतु अवध बन जाओ दिशाओं के वस्त्र बांध के चलो अवधुत भी अपने आयु जीवन पूरे करके जा रहे हैं देखा है अथवा लज्जा है तो माने बलकल पो उसी से काम चल सकता है तो क्यों इतना परेशान होना जीवन के लिए सुखदेवी ने कहा है कहते महाराज हम तो इतना तो नहीं कर सकते थोड़ा थोड़ा नीचे होके बोलो कहेंगे हो सकता है उसके लिए कहते हैं तो यदि ये नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका ये भी है वस्ता ही चाहिए तुम्हें क्षीराणि किम पथि न सी दिशंति भिक्षा नैवांग घृप पर सरिप्यशुष्युद्धा तो गुहा किमचि नोपसन्ना कस्मा भजंती कवयोधन दुर्मदाधान सुखदेव जी का शब्द है क्या शरीर ढकने के लिए चिथड़े नहीं पड़े हैं क्या गलियों में जो फेंके जाते हैं कपड़े पड़े हैं उसको धो धा करके अपने नदी में ले जाओ धो करके पहन सकते शरीर धारण कर सकते हो क्यों वो धनियों के पास जाना मेरे लिए एक वस्त्र नहीं करके क्यों चिल्लाना वहां जाकर धन से दुर्बध बने हुए दान। है, हैं अस्मात भजंती कभ धन दुर्मान धान कभी मान्य जो ज्ञानी है विवेकी हैं धन से जो दुर्बध हो रखे हैं कमंडल में पड़े हुए उनके पास क्यों जाता शीराणी चिंपथि संति दिशंत वृक्षाम नईम कृप क्या अंघ्रिप बने नीचे से जल पीने वाले जो वृक्ष हैं क्या फल नहीं देते क्या खाने नहीं देते वृक्ष कभी अपने पास फल रखते नहीं जब उन्हें तैयार होता है तो गिरा देते हैं तो गिरे हुए फल खा सकते हो तोड़ करके नहीं खाना गिरे हुए जब पक जाते हैं पूरे तैयार होते हैं तो गिरा देते हैं वो पर आप पहले उसको बिगाड़ना चाहते हैं उसमें पाप है गिरा हुआ खाओ चिराणी किम पथिर तिशंति वृक्षां नैबा कृपा क्या अंग बने जड़ से पीने वाले जो है वृक्षादी हैं क्या फल नहीं देते क्या देते हैं कपड़े मिल जाते हैं गलियों में पहन सकते हो और फल मिल जाता है जंगल में वृक्ष जो झाड़ देते हैं नीचे गिरा देते हैं खा सकते हो और अभृतः शरीतों के किम क्या दूसरे को भरण पोषण जिसका जीवन है कौन नदियां वो सूखे क्या जल के लिए क्यों जाना उनके पास में वो धन से दुर्मध हुई व्यक्ति के पास चल सकता है वृद्धा गुहा किम अजीतो जो अजीत किसी ने भी नहीं जीता भगवान को तो ऐसे अजित भगवान है उनके द्वारा बनाए गए जो कुटिया है गुफा है पहाड़ के कंदराओं में वो क्या बंद हो गया क्या सब नहीं खुले हैं वो बंद नहीं है वृद्धागुहा किम अजितो संधान क्या अपने शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा नहीं करेंगे वो क्या वो जो गुहा जंगल की गुहा जब सभी वस्तु तुम्हारे पास है तो पहनने के लिए कपड़ा है चितड़े हैं और खाने के लिए फल हैं, जंगल में करनबोल आदि हैं, और बैठने के लिए गुहा है जो भगवान के बने कस्मात भजंती कवयो धनम दुर्मद ये सभी साधन होते हुए फिर विवे तो की लोग हैं ये धन से दुर्मद्ध लोगों के पास क्यों जाकर के सेवन करते हैं कि गिड़गिड़ाते हैं क्यों गिड़गड़ाते हैं आवश्यकता नहीं है जीवन चलाने के लिए आवश्यकता नहीं है मन की भूख मारने के लिए है सभी है, और मन का भूख कभी मरने वाला नहीं है स्थिति ऐसी है ये कहा यहां इस स्मृति में कहा था कहीं भी आसक्ति ना हो न कुड्याम मान कुटिया में आसक्ति ना हो यही कुटिया चाहिए यही चाहिए नोदा के जल में आसक्ति ना हो संग न हो न चाहिए चैल माने वस्त्र वस्त्र में भी आ सकती ना हो यही चाहिए ऐसा नहो. ना हो न त्रिप्त करे कमंडल में भी नहीं क्या आवश्यकती हाथ से अंजलि से काम चल सकता है कमंडल का काम अंजलि से कर सकते हैं भिक्षा हाथ से मांग के खा सकते हैं करपात्री जो होते हैं ना हाथ में मांग के खाते हैं जीवंत चलता है उनका यही चाहिए चांदी का थाल चाहिए हमें ऐसा क्यों नागारे आगार होता है बड़े बड़े घर को आगार बोलते हैं वो भी नहीं आ आसक्ति न हो नासन है आसन में भी आसक्ति न हो ऐसे आसन हमारा होना चाहिए मैंने बैठने का स्थान उसमें भी आसक्ति न हो नान्य अन्न में भी आसक्ति न हो हाँ। मुझे तो हलवाई खाना है हमेशा बादामी खाना है यह आसक्ति नान्य अन्न में भी यश भाई जिसका ऐसा हो कहीं भी आ सकती न हो मोक्षवित्त तुषा वही मोक्षवित्त है मोक्ष का वित्त वही है ऐसा कहा स्मृति में स्मृति में उक्ते अर्थे प्रमाणित इस मृति में कहे गए पिछय को प्रमाणित करते हैं नागारे करके भाष्यकार ने कहा था नागारे इत्यादि कहा था पुनः पुनः पुनर्भक्ति ग्रहणम अपवर अपवर्ग मार्ग से परमार्थ ज्ञान से उपाय उपाय करते बार बार भक्ति का भक्तिमान में प्रिय नर योमत यो मत भक्त प्रिय बार बार बोला हुआ है पुनः पुनः पुनर्भक्तर ग्रहण भक्ति का ग्रहण किया मैं त्रयोदश श्लोक से लेकर के भक्ति भक्ति भक्ति के चर्चा आगे कई कभी भक्तिमान बोला कभी योमत मत भक्त मत भक्त भक्तिमान एक ही है बोला कि बार बार जो मतभक्त का ग्रहण किया है अपवर्ग मार्ग से देव मोक्ष मार्ग जो है ना मुख्य मार्ग अपपर्क मार्ग अपवर्ग मार्ग से परमार्थ ज्ञान से जो परमार्थ ज्ञान अपवर्ग मार्ग है ज्ञान वास्तविक जो ज्ञान है परमार्थ ज्ञान पर ब्रह्म को आत्मा से अभेद मानने वाला ज्ञान वो ज्ञान परमार्थ ज्ञान होता है परमार्थ ज्ञान से उपाय तो अर्थम परमार्थ ज्ञान चाहते तो उपाय है भगवान के भक्त इस प्रकार से होना चाहिए तो परमार्थ ज्ञान के उपाय बनेंगे साधन बनेंगे इसके लिए बार बार कहा भक्त शब्द का ग्रहण किया था आगे अध्यद इत्यादि जातु जो त्रयोदश श्लोक से जो कुछ कहा था उन्नीसवें श्लोक तक अद्वेष्टा इत्यादि धर्म जातु जात मे वर्ग धर्म समुदाय जो कहा जितने धर्म बताए जो गुण बताया है भक्त का गुण ज्ञान व तो ज्ञानी का है ये सब माने अभी जिज्ञास अवस्था में साधना उसको लाना है धर्म को जि ज्ञानी के पास प्राप्त है वो तो पहुंच चुका है वहाँ उन धर्म उनके पास है सब ज्ञान बोतो लक्षण बोतो ज्ञान ज्ञान का माने जीवन मुक्ति अवस्था में पड़ा हुआ जो ज्ञान है उसका लक्षण कहा है? उसके लक्षण ऐसे होते हैं अमानी होता है अदंबी होता है इत्यादि तद उपवादित जो अभी तक जो कहा अनुद्योग उसी को अनुवाद करके उपसंगार श्लोक में है विषय स्वरूप में सब का उपसंगार करना समापन करना है मैंने त्रयोदश श्लोक से जो कहा हुआ था उन्नीस में उनको उनका अनुवाद करके समापन कर समाप्ति करना है यहाँ ठीक चाहते हैं अध्यय कहा भाष्यता नाम इत्यादि ना अद्व्यता इत्यादि ग्रंथों के द्वारा यहां से आरंभ कर अक्षर उपासका नाम जो अक्षर उपासक अविनाशी तत्व के उपासक हैं माना अहम ब्रह्मास्मभाव अहंक्रभाव में उपासना कर रहे हैं उनका उपासका निवृत्त सर्वेक्षणान जितने भी ऐसा लोकेष्णा पुत्रषण आदि इच्छा मात्र जिनकी समाप्त तो हो गई ऐसे लो है है लोग हैं निवृत्ता ऐसा जिनसे ये निकल गई ये इच्छा इस्लोक परलोक आदि कोई इच्छा नहीं जिनकी नाम सन्यासी नाम इस त्यागी का ही हो सकता है सन्यासी का है परमार्थ ज्ञान निष्ठा परमार्थ ज्ञान जीवात्मा परमात्मा पर के आय ज्ञान में बैठे हैं जो भी परमार्थ ज्ञान वही है उसमें वितराम स्थिति निष्ठा उसमें निष्ठा बैठे हुए लोगों का धर्मजातम इतने यहां धर्म पर का बताया अमानितम अदमित्व तुम इत्यादि करके कहा प्रकरांतम जो प्रकरण चल रहा था उपसंभत का उसका यहां उपसंकार किया जाता है विश्व श्लोक में ये कहना चाहते हैं अच्छा। श्लोक है ये तो धर्म मृतम इदम यथोक्तम परिपाषते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते प्रिया यह तो धर्म अमृतमिदम यथोक्तम परिपाषते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते में प्रिया तू किंतु केवल कि शून्य सुनकर के ही नहीं जो लोग इसका आचरण करते हैं बोलना चाहते हैं इन धर्मों का ये तू जो लोग ऐसे लोग हैं ये धर्म अमृतम इदम धर्मम धर्मेण प्राप्यम धर्म्यम धर्म से जो प्राप्त होता है हो, उसको धर्म में कहा जाता है अर्थ तो धर्म अर्थ तो न्यायाद अनपे ऐसे सूत्र है व्याकरण में धर्म शब्द से प्राप्ति हो अन्य से न हो उसको धर्म में कहा जाता है न्याय से प्राप्त हो न्याय बोला जाता है अर्थ से प्राप्त को अर्थम बोला जाता है व्याकरण में सूत्र है धर्म so, में धर्मेण प्राप्ति चाहे पूर्व जन्म भी किया वो धर्म हो चाहे इस जन्म के धर्म हो ये अमानित धर्म पूर्वोक्त धर्म जितने बताए त्रयोदश लोग से लेकर के अभी तक जो बताए हुए धर्म है इसी के द्वारा प्राप्य होना है इदम अमृतम यही अमृत है माने मोक्ष यही है इनके द्वारा जो प्राप्य होगा तो मोक्ष होता है अमृतम इधम कहा यथोक्तम परिपाषा ये जो अमृत धर्म है पूर्वोत्त बताए धर्म है माने अमृत के साधन है ये अमरत्व के साधन है इसे अमृत बोल दिया उनको ये धर्म को यथोक्तम जैसा कहा वैसे जो पैरित इनके मे निश्चल भाव से इसको अपनाता अपने जीवन में जो लोग अपनाते हैं श्रद्धा श्रद्धालु होते हुए करेंगे यानी नहीं कि श्रद्धा नहीं श्रद्धालु होकर के मत परमा अहम परो यशा अहम परमो यशाम जिनकी दृष्टि में मई परम परम वस्तु मही हूं ऐसा करके अक्सर परमात्मा में श्रद्धालु होकर के उपासना करते हैं इन धर्मों का थे भक्ता ये जो भक्त हैं ऐसे भक्त अतीब में प्रिया मैं अतीब प्रिया मेरे लिए अत्यंत प्रिय है ये अत्यंत प्रिय है ऐसे भक्त इन धर्मों को माने श्रद्धा पूर्वक इन धर्मों का पालन करने वाले जो भक्त होंगे अतीब प्रिय है मेरे लिए कहा त्रयोदश सुल्य से लेकर के कहा गया 1900 तक जो कुछ धर्म बताया था मैंने अमानित्वादी जो गुण बताया है इसको श्रद्धालु होकर के जो श्रद्धावान होकर के जो सेवन करते हैं ये भक्त मेरे लिए अति प्रिय है भगवान ने कहा है भाष्य में है, ए तू माने सन्यासी नब को ही ना होगा जो त्यागी होगा उसी के धर्म आ सकते हैं जो सम्मान को चाहता हो दम्भित तो हो मैंने एक किया शो दिखाने वाला ये धर्म प्राप्त नहीं कर सकते ए तू तु, तुम्हारे किंतु सन्यासी रहा जो सन्यासी लोग हैं त्यागी हैं लोकेश वहाँ पुत्रेश्वर पितेश्वर त्यागा हुआ है जिन्होंने धर्म अमृतम धर्म हमारे धर्माद अनपेतम धर्म तो धर्म से ही जो प्राप्त होता हो उसको कहते हैं धर्मम चाहे इस जन्म के साधन हो चाहे पूर्व जन्म के साधन से अमानितवादी आएगा नहीं तो अमानित्वादी आने वाला नहीं है उसके लिए पूर्व जन्म का हो चाहे इस जन्म का हो पहले धर्म किया हो जिसका हम बाप से परमात्मा की सेवन किया हो तभी ये धर्म आएंगे आपके पास धर्म धर्मे न प्राप्त धर्म वे होता है अनपेतम मैं, मैं, दर्शन जाने वाला उसी से प्राप्त होने वाला अपेत नहीं होता अनपेत ये तो संन्यासी धर्म अमृतम धर्माद अनपेतम बोलते धर्म से ही होता जो अन्य से नहीं होता अवश्य भावी धर्म है तो ये, ये गुण आएंगे जिसके पास या तो आदि अमाने उसके पास आ सकते हैं नहीं तो नहीं होंगे अनपेत धर्म इसको धर्म कहा जाता है धर्म प्रथ्यर्थ अर्थात न्यायात अनपेत ऐसा सूत्र है व्याकरण धर्म शब्द एक प्रत्यय लगा करके लग धर्म बनाया जाता है धर्म धर्मता तद अमृतक अमृत अमृत के साथ में धर्म का कर्मधारी समास है जो धर्म है वही अमृत है मैंने अमृत्व के साधन होने से अमृत कहा यार अमृत तो नहीं है अमृतत्व के साधन है अमृत बनाने के साधन है मरते को अमृत बनाने वाला है ये ये गुण आएंगे तो अमर हो जाएगा तद अमृतम जा, तद अमृतत्व तो हेतु इसको अमृतम क्यों बोला धर्म को ये तो अमानित्वाली धर्म है धर्म से द्वारा प्राप्त है गुण है सब ये तो अमृत को अमृत्व का कारण है ये आएगा तो अमृतों में पहुंचेगा मोक्ष होगा इसमें अमृत बोल दिया उसको कहा ये धर्म से प्राप्त हो जो जितने भी गुण बताया गया यथोक्तम जो कहा कि कौन है इदम से क्या लेना अध्वेस्ट आदि कर कहा अध्यक्ष करके यहां तक आए थे जो अध्यभूतान इत्यादि कहा था सर्वभूतानम इत्यादि ना जो अध्यवतानम इत्यादि श्लोकों से कहा हुआ है त्र, मान त्रोदश श्लोक से एकोन विशेष श्लोक तक जो कुछ कहा इसी को धर्म शब्द से कहा हुआ है अमृत का साधन होने से कहा परिपासन अंत्येष्ट इसका अनुष्ठान जो लोग करते हैं अनुष्ठान माने अपने जीवन में उतारते हैं यही अनुष्ठान श्रद्धाना संता श्रद्धालु होते हुए जिनमें श्रद्धा रखते हुए श्रद्धा रखते हुए मत परमा यथोक् तो आत्मा आत्मा पर्व गतिशा हम कहते हैं मत परम का अर्थ है यहां अहम शब्द का अर्थ होता है अक्सर परमात्मा तत्व को अहम शब्दा मत परमा में अहम पर्व ऐसा नहीं पर्व जिनकी दृष्टि में मत परमा माने यथोक्त जो पूर्वोक्त जो अक्षर शब्द से बोला हुआ था जो यथोक्षर तो मैंने कहा हुआ था वही अक्षर शब्द है अक्षर वात्मा, अक्षर स्वरूप आत्मा परमो निर्दिशया गतिरेश परम गति मई हूं जिनके अतिशय गति नहीं मान सभी सविशेष तक पहुंचना सातशय गति है निर्विशेष पहुंचना निर्विशेष गति है निर्देश गति है, है वो ऐसा मत परमा का जिनकी गति वहां तक मेरे में पहुंचते हैं जो लोग उनको मत परमात्मा कहा मत परमात्मा मैं परमात्मा हो मत मत भक्त से उत्तम परमार्थ ज्ञान लक्षणाम भक्ति में आश्रित मेरे भक्त कैसे उत्तम ज्ञान स्वरूप भक्ति पर आश्रित है लोग, लोग आदि भक्ति है इनके पास लक्षणाम भक्ति में आश्रित ते अतीब में ऐसे भक्त मेरे लिए अति प्रिय अति प्रिय है पहले प्रिय प्रिय बोल रहे यह अति लगा दिया अतीब में अत्यंत प्रिय है ये वक्ता इन धर्म पालन करने वाले जो वक्त होंगे क्यों सप्तम अध्याय बोल के आए थे प्रिय व्यू ज्ञान तीर्थम हम सद प्रिय बोल के आए था। था था था। तो थे तब व्याख्या उसी के व्याख्या करके उपसंहार कर दिया प्रियु ज्ञान तीर्थम करके संक्षेप में बोला था सप्तम अध्याय उसके व्याख्या करके उसका उपसंघार्लू में उपसंहार कर दिया द्वादश अध्याय भक्त आते में अतीब प्रिय इस शब्द के द्वारा ही कहा वो भक्त मेरे लिए अति प्रिय है वहां प्रिय ही ज्ञान तर्थ में कहा था उसी को भक्त आते तीव्य प्रिय बोलते अतीव प्रिय है वो ये भी मेरे भक्त सभी के सब प्रिय हैं चारों भक्त प्रिय है मेरे लिए चाहे हो जिज्ञास हो अर्थार्थी हो ज्ञानी हो किंतु ज्ञानी अतिशय प्रिय वहां कहा था उसी बात में अतीव प्रिय बोल दिया है ज्ञानी भक्त है इस बात धर्मे अमृतम ये धर्म, धर्म धर्म से प्राप्त होने वाला अमृत रूप है ये मान अमानदि गुण पूर्व धर्म के साधन से होगा ये चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व धर्म के साथ चाहिए जिस काम कर्म योग आदि के द्वारा होना है ये इसमें धर्म धर्म अमृतमें धर्म से प्राप्त होता है इसलिए धर्म कहा और धर्म धर्म से प्राप्त होने वाला अमृत है ये जो अमानित्व आदि गुण ऐसे मिलने वाले नहीं है यथोक्तम तो अनुतिष्ठन जैसे कहा उस प्रकार से अनुष्ठान करता हो, हो जो व्यक्ति भगवतो विष्णु परमेश्वर से अति बंबे बंद प्रियोगवती है भगवान जो विष्णु हूँ मैं अहम शब्द का मत परमा कहा था मेरे जो अति प्रिय होते हैं ये भगवान का तस्माद इदम धर्म्यामृतम इसलिए धर्म रूपी अमृत है ये इसी इस, के द्वारा भगवान विष्णु प्राप्त हो जाते व्यापक तत्व तो जो विष्णु है वो प्राप्त हो जाता है धर्म्यामृत मुमु शुणा ये तो अनुष्ठेयम क्षों के द्वारा अवश्य ये पूर्वक अनुष्ठान इसका करना चाहिए इसको अपनाना चाहिए अपने जीवन में इसे भगवान प्राप्त हो जाते हैं प्रियम विष्णु प्रियम परम धाम गमेश भगवान के विष्णु के जो प्रिय धाम है परम पद है वही वहां जाने की इच्छुक जो है उनके द्वारा उनके लिए ये अनुष्ठेय है धर्म मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक है उनके लिए अनुष्ठेय होते हैं धर्म अभी जिज्ञास अवस्था में है तो इनके लिए अविषे बनता है और जीवन मुक्ति अवस्था में तो धर्म आए हुए हैं उनके जीवन में उतरे हुए हैं उनका लक्षण है वो जिज्ञासु अवस्था में सिद्ध करना है उनको इनको धर्म का अर्जन करना है जिज्ञासु ठीक तो हमें कहते हैं यद्यपि यथोक्तम धर्म जात्म ज्ञान तो लक्षण यद्यपि जो तो अमानित्वादी जो धर्म बताया है ना सब ये ज्ञानी का लक्षण है जीवन मुक्ति अवस्था में है वो ज्ञानी उसका लक्षण है तथा जिज्ञासु न जिज्ञास को क्या करना है जिज्ञासु नाम जिज्ञासु को भी ये धर्म अपनाना है ज्ञान उपायित्व न यह धर्म आने पर ज्ञान होगा परमात्मा का ज्ञान होगा ये धर्म से तो ज्ञान उपायित्व ना यत्नात अनुष्ठेयम प्रयत्न पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए इनका इन धर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए यदि वाक्यर्थ कहा इस प्रकार वाक्य का और तक समाप्त तो करते कहामाद इत्यादि का आदेश यमाद धर्मृतम इदम ये धर्म से प्राप्त होने वाला अमृत है ये या मान्यवादि कोण ये सही इसलिए यथोक्तम तो तो अनुतिष्ठन जैसे कहा उस प्रकार से अनुष्ठान करता हो भगवतो विष्णु परमेश्वर ऐसे अतिबंधित प्रियोगिका भगवान जो परमेश्वर मैं विष्णु हूँ व्यापक तत्व हूँ मेरा अति प्रिय होते ऐसा कहा तस्माद इसलिए इधम धर्मेमृतम मुमुक्षणा यित तो अनुष्ठेय इसलिए कि धर्म रूपी जो अमृत है ये तो आदि गुण है यहां बताए गए मुमुक्षों के द्वारा अनुष्ठेय होता है अर्जन करना चाहिए विष्णु प्रियम विष्णु का प्रिय धर्म है ये भगवान भगवान का प्रिय धर्म है यह इसलिए अनुष्ठान करना चाहिए परमधाम जो विष्णु कहते हैं परम विष्णु का जो तो परम धाम है न तदभाष सूर्यो न शांको न पाव का यदगत को अनुर्तनते तदाम परम्मा ऐसा है अपना परिचय देते हैं भगवान अपना माने निवास के स्थान का ये दे देते हैं एड्रेस बताते हैं जहाँ चंद्र सूर्य की गति नहीं है चंद्र सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता जहाँ आत्मा में नहीं पहुंचेगा बाहर विश्व में जाता वो पहुंच जाता है न तदभाष सूर्यो न शांग न पाप का अग्नि की भी गति नहीं वहाँ अग्नि भी प्रकाश नहीं कर सकती तत्व आत्मतत्व है यदगत्वा न निवर्तन जिसमें पहुंचने वाल फिर वापस नहीं होता आत्मभाव में एक बार पहुंच गया है फिर देहादि में नहीं आएगा वापस नहीं होगा यदगत्वा न निवर्तन तो फिर वापस नहीं होता तद धाम परम मेरा एड्रेस यही है, है बस भगवान ने कहा मेरा धाम थान ऐसा थान है ये कहना चाहते हैं ठीक है तद एवं स्वपाधिका अभिधान परिपाकूपादार रूपाकुसधान अद्य सर्वूतान इत्याद विशिष्ट से मुख्याधिणा श्रवणादर्तयत तत्व साक्षात्कार ततो मुक्ति मुक्तिपत् तदेतुवाक्या तत्पदार्थे सिद्धम करते सप्तम अध्याये करकेदशाध्याय द्वादश्याय तत्पाथ विचार किया गया है तत् तोमसी में महावाक्य का विचार है और कुछ नहीं है पहले तोम पद का विचार हुआ था प्रथम प्रथम अध्याय तो भूमिका गुरु में द्वितीय अध्याय से लेकर के साठ अध्याय तक प्रथम सद को बोलते हैं उसमें तोम पदार्थ का निपण हुआ था। आत्मा आत्मा कहा उसके बाद तत्पदार्थ ईश्वर भाव से कहा गया सप्तम से द्वादश तक ये कहना है तदेव उस प्रकार स्वपाधि का विधान परिपा उपासना के परिपक्वता आरे पर सुपाधिक पर ईश्वर जो माया विशिष्ट बोलते हैं ईश्वर बोलते हैं सुपाधि का ध्यान माने उपासना परिपाका तो परिपक्व होने से क्या होता है निरुपाधिकम अनुसंधान से निरुपाधिक अनुसंधान अच्छा में लगा हुआ है वो सुपाधिक उपासना पूरी हो गई उसके बाद निरुपाधिक उपासना में लगा हम ब्रह्मास्म में, में चल रहा वो निध्यासन में चल रहा उसका अद्वेष्टा आदि जो धर्म है उसके क्या आएगा सर्वभूत आराम अद्वृषाध इत्यादि धर्म विशिष्ट से ऐसे धर्म से विशिष्ट हो गया जो अधिकारी मान निरुपाधिक उपासना में है अभी अहम ब्रह्माश में अभी निधि में है माने श्रवण मनन पूरा हो चुका है ऐसे जो अधिकारी होगा मुख्य से अधिकारी ये मुख्य अधिकारी है पहले वाला गौण था ये मुख्य अधिकारी होता है निरुपाधिक उपासना सर्वाधि आवर्त है कब कब पहुंचाई स्थिति में सर्वणाधि की आवृत्ति करता हुआ बार बार श्रवण किया बार बार वर्णन किया उसके बाद निर्ध्यासन में लगा हुआ सर्वणाधि आवर्त हैदि कासन उपनिषदों का श्रवण मनन निर्ध्यासन करता हुआ तत्व साक्षात्कार सम्व साक्षात् आत्म साक्षात्कार संभव है उसको गर्भा इस माध्यम से तत्व मुक्ति उपपत् आत्म साक्षात होने पर मुक्ति सिद्ध है आत्म साक्षात् तो मुक्ति एक ही चीज है सिद्ध है तद हेतु वाक्यर्थ दी उसके कारण क्या है तत्वशी तो महावाक्य का ज्ञान होता है वाक्यार्थ दी है ज्ञान है तत्वसी तो वाक्य के ज्ञान है ये तद हेतु उसका कारण यही होता है उस मुक्ति के कारण होता है तत्वशी महावाक्य का ज्ञान हेतु विषय तो उसका विषय योग्य तत्पदार्थ उस उस जो तत्व से महावाक्य का जो योग्य विषय होता है तत्पद का अर्थ उनमें से हमारे महावाक्य में दो पद है तत्व तत्पद का यह विषय पूरा हो गया ये बोलते हैं तो संवाद करना चाहिए कहा हमारे दुर्गुण को हटाना चाहिए अमानित्व से स्वाभिमान को खंडन करना नहीं रखना चाहिए अपने पास अधम्बित्व आएगा अधम्बित्व का अर्थ दम्भ नहीं होना चाहिए पाखंड नहीं हो धर्मध्वजी न हो मैंने ये किया सो किया इसको धर्म जी कहते हैं अपना ध्वजा फैलाना धर्म को भी ध्वजा बढ़ाना झंडा बनाना ऐसा नहीं होना चाहिए इत्यादि तो तदेवं सुपाधि के ध्यान परिपाका का वही यहां पर सप्तम अध्याय से लेकर के द्वादश अध्याय तक सुपाधि की चर्चा होती गई सुपाधि ध्यान मानी उपासना परिपक्व हो गया यदि किया हो साधक ने तो परिपक्व हो गया पूरे सुपाधिक उपासना पूरी बता दी गई निर्वाधिक अनुसंधान से निर्पाधिक अनुसंधान करना है मोक्ष के लिए अंतकरण शुद्ध हो चुका है सुपाधिक उपासना के द्वारा निर्पाधिक मोक्ष के लिए अनुसंधान से अध्यस्ट इत्यादि धर्म विशिष्ट से निर्पाधिक कैसे इत्यादि धर्म से विशिष्टा मुख्य से अधिकारिक निपाधिक उपासक मुख्य अधिकारी होता है अध्यक्ष आदि धर्म जिसमें है निरुपाधिक उपासक का मुख्य अधिकार आवृत्ति के द्वारा आवृत्ति के द्वारा तत्व साक्षात्कार संभाव उसको आत्म साक्षात्कार संभव होने से यही है तत्व तो मुक्ति उपत् तत्व साक्षात्कार होने में मुक्ति सिद्ध है तद हेतु मुक्ति का हेतु क्या है वाक्यार्थ कहते करें तत्वसी वाक्य का ज्ञान ही है तत्व अशी है वाक्य का ज्ञान ये समझ रहा हम प्रमाश में हो जाना यही ज्ञान है मोति का कारण उस ज्ञान का विषय तो विषय विषय तो योग्य विषय की योग्यता तत्पदार्थ अनुसंध है या तत्पद का अर्थ अनुसंधान तत्वशी तो में आया हुआ तत्पद का अर्थ का अनुसंधान करना चाहिए इस तरह से तो सिद्ध हो गया कहा माने यहाँ तो, तो कहने से साधकों के जीवन में मानित्व तो नहीं आना चाहिए अमान्यम इत्यादि से कहा है कि सारे के सारे जितने पता है गुण है इसे विपरीत नहीं होना चाहिए बात जो है, तो है। यह जो विपरीत है वो दुर्गुण है ये जो है गुण है ये मान्य तुम अदम्युम आदि जो भी होगा ऐसा है ये कहा है इस प्रकार द्वादश अध्याय की चर्चा पूरी हो जाती है आगे त्रयोदश अध्याय आरंभ होगा जिसमें प्रकृति अंश पुरुषांश और दोनों का ज्ञान ये तीन चीज के यहां निरूपण होना है तृतीय त्रेव। त्रयोदश अध्याय ऐके का विधान करेंगे प्रकृति अंश कितना है यहां क्या क्या प्रकृति अंश क्या है यहां क्षेत्र शब्द कहा जाएगा यही के प्रकृति समझे तो सारी प्रकृति समझा जाएगा यहीं ऐसा प्रकृति यहां सबके सब, सब है इसी में है और इसको जानने वाला कौन होगा वो चेतनांश होगा तो भी यही है ये यह शरीर को जानने वाला ये बैठा हुआ है, है। और ये दोनों का जो ज्ञान होगा यह क्षेत्रांश है यह छे, मानी क्षेत्रज्ञांश है यह सच्चे ज्ञान होगा वो ज्ञान को विशेष ज्ञान माना जाता है तो तीन चीज की बातें कर रहा है मानी ज्ञान माने क्या लेंगे साधन बताएंगे जिस साधन से ये ज्ञान होगा उसको साधन बता अमान आदि साधन ही बताएंगे ज्ञान का ज्ञानते अनित ज्ञान ज्यान हम यहां ज्ञान शब्द करता करेंगे कारण कारक में लूट प्रत्ये दिखाएंगे जो ज्ञायते यदि ज्ञानम नहीं जो जाना जाता है वो ज्ञान ऐसा नहीं तो जिसके द्वारा जाना जाता है उसको ज्ञान इसलिए अमानितों तो अदितों शांति आदि यहां बताएंगे ज्ञान के साधन बताएंगे तो ये तीन चीज का यह निर्भर होना है मानी प्रकृति अंश और पुरुष बोलते हैं जिसको चेतना अंश और दोनों का ज्ञान इसका निरूपण त्रयोदश अध्याय में होना है तो विशेष है यहाँ त्रयोदश अध्याय में विशेष है और द्वितीय श्लोक में तो भाष्य भी काफी गहराई में है लंबा चौड़ा भाष्य है इसमें द्वितीय श्लोक में छत्रगम छे, छे, चाभिमान वृद्धि सर्वक्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र को ज्ञानम यथज ज्ञानम ऐसा बोलेंगे और तो समय हो गया यहाँ रहते हैं आगे धीरे धीरे चलेंगे त्रयोदश अध्याय में प्रवेश करते हैं ओं पूर्णम पूर्णमद पूर्वात्ति पूर्णश पूर्णमाय पूर्णमेवशिष्य शाति शांति